पहला प्रश्न भगवान गुरु पूर्णिमा के इस पुनीत अवसर पर हम सभी शिष्यों के अत्यंत प्रेम व पूर्वक दंडवत प्रणाम स्वीकार करें साथ गुरु प्रार्थना के निम्नलिखित श्लोक में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप बताया है परंतु इसके आगे उसे साक्षात पर ब्रह्म भी कहा है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 यह सूत्र किसी एक व्यक्ति का अनुदान नहीं है सदियों के अनुभव का निचोड़ जिससे लाखों लाखों गुलाब के फूलों से कोई इत्र की एक बूंद निचोड़े ऐसा यह अपूर्व अद्वती सूत्र है सुना तुमने बहुत बार है इसलिए शायद समझना भी भूल गए हो यह भ्रांति होती है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 कठोप निशित की तो प्यारी कथा है की नचिकेता अपने पिता के पास बैठा है छोटा सा बच्चा है और पिता ने एक महान यज्ञ किया है और वो गौ बांट रहा है और दे रहा है मरी मराई तथा तो जब उसने पिता से कहा कि क्या इन मुर्दा गौओं को तुम दे रहे हो बच्चे तो जल्दी पहचान लेते उनमें भी कोई चालबाजी नहीं आंख साफ सुथरी होती धुआं नहीं अभी अभी ना विचारों का धुआं है न धारणाओं का धुआं है ना अभी हिंदू है ना मुसलमान है ना ईसाई है अभी कुछ उपद्रव हुआ नहीं अभी तो सिलेट कोरी इसलिए साफ उन्हें दिखाई पड़ता है एक बच्चा अपने चाचा के घर रहता था चाचा उसे खाना ना दे या इतना कम दे कि बस किसी तरह जी रहा था फटे पुराने कपड़े पहना खरीदला है पुराने चोर बाजार से पजामे की टांगे लंबी कोट के हाथ छोटे टोपी ऐसी कि खोपड़ी जिसकी खोपड़ी पे बिठा दो वो ही सरदार हो जाए खोपड़ी बिल्कुल बंद ही कर दे ये कस के साफा बांधने से तो आदमी सरदार होता नहीं तो कोई हो सकता ऐसा कस के बांधते कि भीतर कुछ बचते नहीं फिर तो बच्चा बड़ी तकलीफ में था लेकिन अब करे क्या बाप मर गया माँ मर गई चाचा के पास चाचा के पल्ले पड़ गया एक दिन दोनों बैठे थे ये गरीब बच्चा भी बैठा था और चाचा भी अखबार पढ़ रहे थे और हुक्का गुलगुला रहे थे तभी एक बिल्कुल मुर्दा कुत्ता खांसता था था खुजली खुजली शरीर बिल्कुल हड्डी हड्डी घर में घुस चाचा ने कहा अरे भगा इसको ये मुर्दार कुत्ता यहां कहा से आ गए हड्डी हड्डी हो रहा उस बेटा ने कहा कि मालूम होता ये भी अपने चाचा के पास रहता इसकी हालत तो देख छोटे बच्चों को चीजें साफ दिखाई पड़ती कभी मामला साफ ही हुक्का गुड़गुड़ा रहा है इसका मुर्दारपन दिखाई पड़ रहा है मेरी हालत नहीं देख रहे ऐसा ही नची के अपने पिता से पूछा कि मरी हुई मुर्दा गौं को तुम बैठ कर रहे हो शर्म नहीं आती बाप को गुस्सा आ गया बाप ही क्या जिसको गुस्सा ना आ जाए उसने कहा तू चुप रह तो तुझको भी भेंट कर दूंगा तो बेटे को तो बड़ा आनंद आया बेटे ने सोचा ये बड़े मजे की बात है उसको तो मन में बड़ा कुतूहल जगा जिज्ञासा जगी कि किसको भेंट करेगा वो पूछने लगा बार बार क्या फिर कब भेंट करिएगा अब तो महोत्सव भी समाप्त हुआ जा रहा मुझको कब भेंट करिएगा मुझको किसको भेंट करिएगा बाप और गुस्से में आ गया कहा कि तुझे तो मृत्यु को ही भेंट कर दूंगा यम को दे दूंगा तुझे तो सुनकर दे ही तो ऐसी नचिकेता की प्यारी कथा है कि बाप ने कहा जा दिया तुझे मृत्यु को ये तो वो गुस्से में ही कह रहा था कौन किसको मृत्यु को देता है कब नहीं माँ बाप गुस्से में आके बेटे से कह देते हैं तू ना होता तो अच्छा था रे जा मरी जा शकल मत दिखाना आप दोबारा मगर नची के तभी एक था वो चल पड़ा मृत्यु की तलाश में कि बाप ने तो भेट कर दिया मृत्यु है कहां और कहती है कहानी कि वो पहुंच गया यम के द्वार पर यम बाहर गए थे फुर्सत कहां उनको इतने लोग मरते रहते हैं जगह जगह लटके है अस्पतालों में तरह-तरह की तरकीबें कर रहे हैं मरने की जीने की भागते फिरते हैं पुराने जमाने में तो वो भैंसे पे चलते थे अब लेकिन हवाई जहाज में जाते होंगे क्योंकि तो क्यों। भैंसों पे जाओगे तो कहां पूरा कर पाओगे एक को ढोकर पहुंचोगे तो लाख यहां मर जाएंगे वो पुरानी बात भैंसे पे चलते थे अब नहीं अब चलते भी होंगे तो अगर तुमको काले रंग पसंद हो और भैंसी जैसा तो रेलगाड़ी समझो और नए ढंग की रेलगाड़ी नहीं वो ही पुरानी कोयले से चलने वाली उसका इंजन लगता भी यमदूत जैसा था एकदम छाती दहलाता हुआ था। पहली बार तो जब रेलगाड़ी चली तो इंग्लैंड में कोई उसमें सवार होने को राजी नहीं था कि लोगों ने अफवाह दी कि शैतान की ईजाद इसकी शकल ही देख लो और लोगों ने शकल देख के भाग गया क्या बिल्कुल सच कह रहा है कोई आदमी ऐसी ईजाद करेगा इसकी शक्ल तो देखो पहले पादरियों ने यह उड़ा दी कि जो इसमें बैठेगा वो समझ ले कि गया क्योंकि चलेगी तो फिर रुकेगी नहीं कोई बैठने को राजी नहीं था पहली दफा जो लोग रेल में बैठे थे कुल 20-25 आदमी रेल थी 300 सौ आदमियों को बिठा वाली और बीस पच्चीस को भी जबरदस्ती बैठा गया कुछ तो उसमें अपराधी थे जिनको मजिस्ट्रेटों ने कहा कि जाओ रेल में बैठो तुम तुमको सजा, सजा नहीं होगी उन्होंने कहा चलो मर नहीं है जेल में मरे गे मरे यात्रा भी हो जाएगी चलो देखें कुछ ऐसे थे जिनको देश निकाला दिया जाने वाला था उनसे कहा कि तुम बैठ जाओ दो रेलगाड़ी में तो देश से निकाला नहीं दिया जाए मतलब प्रयोग करके देखना था कि होता क्या है और कुछ हिम्मतवर लोग थे मगर उनने भी पैसा लिया था बैठने का अपनी जान जोखम में डाल रहे हैं अगर हम मर जाएं या रेलगाड़ी न रुके तो हमारे पत्नी बच्चों की कौन देखभाल करेगा तो उनको गारंटी लिख के दी गई थी कि उसकी देखभाल की फिक्र सरकार की होगी तब कहीं 20-25 आदमी रेलगाड़ी में चले और उनके घर वाले उन्हें विदा करने आए थे तो बिल्कुल आखिरी विदा दे गए थे भैया तो आप जा ही रहे हो अब क्या मिलना होगा अब के पिछड़े पता नहीं कब मिले जैसी किताबों में सुख है वे गुलाम मिले पता नहीं कब अब ये कब घटना घटेगी कुछ कहा नहीं जा सकता आखिरी नमस्कार करके चले गए थे रो रही थी पत्नियां बच्चे रो रहे थे मगर क्या करें और जब रेलगाड़ी जिस गांव से निकली उस गांव से लोग भाग गए कि रेलगाड़ी आ रही बामुश्किल जब रेलगाड़ी रुक गई तब लोगों को भरोसा आया गे ने यह रुकना भी जानती यमदूत तीन दिन बाद लौटे भैंसे की यात्रा और ढोते फिरते रहे होंगे यम की पत्नी ने बहुत समझाया नचिकेता को कि बेटा तू भोजन तो कर ले उसने कहा कि मैं भोजन ना करूंगा जब तक यम से मेरा मिलना ना हो जाए मैं ऐसी भूखा बैठा रहूंगा वो बैठ ही रहा वो पहला सत्याग्रही था <laughs> यमदूत थके हुए आए भैंसे सोते रहे। देखा ये लड़का बिल्कुल सूखा जा रहा है क्या हुआ बेटा कहा मेरे बाप ने कहा कि मौत को देता हूं तुम आपकी बड़ी तलाश करके यहां तक पहुंचा आप मिले नहीं ना मिले तो मैंने भोजन नहीं किया जब मिलेंगे तभी भोजन करूंगा यम बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने कहा कि तू तीन वर मांग ले तू तीन वरदान मांग ले धन मांग ले पद मांग ले प्रतिष्ठा मांग ले उसने कहा कि उस सब में तो कुछ सारने वो मैं पिता के पास देख चुका धन भी देख चुका पद भी देख चुका प्रतिष्ठा भी देख चुका उससे अकल भी नहीं आती और तो क्या खा खा आएगा मुझे तो मृत्यु का राज समझा दो मुझे तो बता दो ये मृत्यु क्या है म ने कहा कि यह जरा कठिन क्योंकि मृत्यु का जिसने राज जान लिया उसने अमृत का राज जान लिया तू तो बड़ा होशियार तू पूछ तो रहा है मृत्यु के लेकिन मृत्यु की बताने में मुझे तुझे अमृत की बतानी पड़े लेकिन नची के ता तो रुका ही रहा उसने कहा फिर मैं भोजन नहीं करूंगा मैं यू ही मर जाऊंगा यही सत्याग्रह करता हुआ मर जाऊंगा यम को बहुत दया आई उसे मृत्यु का राज बताया मृत्यु का राज जानते ही उसे अमृत का सूत्र उपलब्ध हो गया मृत्यु को जिसने पहचान लिया उसने अमृत को पहचान लिया सदगुरु के पास मृत्यु को जानना मृत्यु को जीना मृत्यु में गुजरना यही साधना है हमने ये तीनों रूप सदगुरु को दिए वो बनाता है वो संभालता है वो मिटाता है वो मिटा ही नहीं डालता वो सिर्फ बना के ही नहीं छोड़ देता वो सिर्फ संभालता ही नहीं रहता इसलिए सदगुरु के पास तो सिर्फ हिम्मतवर लोग ही जा सकते हैं जिनकी मरने की तैयारी हो जो मिटने को राजी हो शांत बना के लिए जाते हैं सदगुरु के पास उनको पंडित पुरोहितों के पास जाना चाहिए वह उनका धंधा है तुम तो रोते गए उन्होंने तुम्हारे आंसू पहुंच दिए पीठ थपथपा दी कि मत घबराओ सब ठीक हो जाएगा कुछ सिद्धांत पकड़ा दिए कि ये तो दुख था कट गया अच्छे ही हुआ पिछले जन्म का कर्म कट गया एक कर्म से छुटकारा हो गया और आगे सब ठीक ही ठीक है और ये ले जाओ हनुमान चालीसा पढ़ना और बजरंगबली प्रसन्न रहे तो सब ठीक कुछ मंत्र वगैरह पकड़ा दिया है कि राम राम जपते रहना ये माला फेरते रहना ये राम नाम की छदरिया ओढ़ लो घबराओ मत अगर मरते दम भी उसका एक दफे नाम ले लिया तो आजामिल जैसे पापी भी तर गए तुमने क्या पाप किया होगा बस एक दफे नाम लेना मरते वक्त गंगा जल पी लेना मरते वक्त बोतल में बंद रख लो गंगा घर में नहीं तो काशी करवट ले लेना चले गए काशी वही मर जाना मरते वक्त कुछ भी ना हो सके तो मरते वक्त किसी पंडित से कान में गायत्री पढ़वा लेना नमोकार मंत्र पढ़वा लेना तुमसे नहीं कह पाते बने अब जवान लड़खड़ा जाए बिल्कुल मौत दरवाजे पर खड़ी हो गई हो तो पंडित तो कान में दोहरा देगा वो ही सुन लेना तुमने तो नहीं कहा जिंदगी में कभी के बुद्धम शरणम गच्छामी संघम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी कोई तुम्हारे कान में कह देगा वही सुन लेना उससे काम हो जाएगा ये सब तरकीबें हैं बेईमानों की बेईमानों के लिए ईजाद की गई ये जीवन के रूपांतरण की कीमिया नहीं है सदगुरु के पास तो मरना भी सीखना होता और जीना भी सीखना होता है और जीते जी मर जाना यही ध्यान है यही सन्यास है जीते जी ऐसे जीना जैसे ये जीवन खेल है, अभिनय इससे ज्यादा नहीं नाटक है, इससे ज्यादा नहीं।, इस नहीं इसको गंभीरता से ना लेना लेकिन बड़ी अजीब दुनिया है यहां जिनको तुम भोगी कहते हो वो भी बड़ी गंभीरता से लिए और जिनको तुम योगी कहते हो वो भी बड़ी गंभीरता से लिए हुए दोनों बड़े गंभीर है योगी और भी गंभीर है भोगी तो कभी यहां से भी योगी तो बिल्कुल ही हंसता नहीं उसको तो भावसागर से पार होना है हंसने की फुर्सत कहां और जोर से हंस दो भावसागर का पानी भीतर चला जाए यही खात्मा तो वो तो उनको मुंह बंद रखता है मुस्कुराते ही नहीं उसकी तो जान बिल्कुल अटकी है वो तो किसी तरह राम राम कह के समय गुजार रहा है हे प्रभु कब उठाओगे कब इस संसार सागर से छुटकारा होगा कब आवागमन बंद करवाओगे और प्रभु भी एक है कि वो आवागमन करवाए ही जाते है तुम्हारे महात्माओं की सुनते ही नहीं महात्मा लाख चिल्लाए, वो फिर आवागमन करवा देता है। परमात्मा सृष्टि के विरोध में नहीं है सृष्टि उसकी है कैसे विरोध में हो सकता है सृष्टि तो एक अवसर है मंच है जिस जिसप तुम जीवन के अभिनय की कला सीखो और यूं जैसे कमल के पत्ते पानी में पानी में भी और पानी छुए भी ना। तुम्हें यही सिखाता है और ये तीन घटनाएं सदगुरु के पास घट जाएं तो चौथी घटना तुम्हारे भीतर घटती इसलिए उस चौथे को भी हमने सदगुरु के लिए स्मरण में कहा है गुरु और ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा ये तो तीन चरण हुए फिर जो अनुभूति तुम्हारे भीतर इन तीन चरणों से होगी ये तो तीन द्वार हुए इनसे प्रवेश करके मंदिर की जो प्रतिमा का मिलन होगा वो चौथा तुरी चौथी अवस्था गुरु साक्षात परब्रह्म तब तुम जानोगे कि जिसके पास बैठे थे वो कोई व्यक्ति नहीं था जिसने संभाला मारा पीटा तोड़ा जगाया वो कोई व्यक्ति नहीं था वह तो था ही नहीं उसके भीतर परमात्मा ही था और जिस दिन तुम अपने गुरु के भीतर परमात्मा को देख लोगे उस दिन अपने भीतर भी परमात्मा को देख लोगे क्योंकि गुरु तो दर्पण है उसमें तुम्हें अपनी ही झलक दिखाई पड़ जाएगी आंख निर्मल हुई कि झलक दिखाई पड़ी तीन चरण है चौथी मंजिल है और सदगुरु के पास चारों कदम पूरे हो जाते तस्मई श्री गुरु वे इसलिए गुरु को नमस्कार इसलिए गुरु को नमन इसलिए झुकते हैं उसके लिए और पूर्णिमा का दिन ही चुना है उसके लिए सत्य वेदांत क्योंकि हमारा जीवन दिन की तरह है, नहीं है रात की तरह और रात में सूरज नहीं उगा करते रात में चांद उगता है हम हैं रात अंधेरी रात और गुरु हमारे जीवन में जब आ जाता है तो जैसे पूर्णिमा की रात आ गई जैसे पूनम का चांद उतर आया चंद्रमा प्रतीक है बहुत सी चीजों का एक तो यह कि वो रात में रोशनी देता है और तुम अंधेरी रात हो और तुम्हें चांद चाहिए सूरज नहीं सूरज का क्या करोगे सूरज से तुम्हारा मिलन ही नहीं होगा तुम तो अंधेरी रात हो तुम्हें तो सूरज की कोई खबर नहीं तुम्हें तो चांद ही मिल सकता है और चांद की कई खूबियां पहली तो खूबी ये कि चांद की रोशनी चांद की नहीं होती सूरज की होती दिन भर चांद सूरज की रोशनी पीता है और रात भर सूरज की रोशनी को बिखेरता है चांद की कोई अपनी रोशनी नहीं होती जैसे तुम एक दीया जलाओ और दर्पण में से दिया रोशनी फेंके दर्पण की कोई रोशनी नहीं होती रोशनी तो दिए की है मगर तुम्हारा दिए से भी मिलना नहीं हो सकता और अभी दिए को देखोगे तो जल जाओगे आंखें जल जाएंगी अभी रोशनी को सामने से तुम सीधा देखोगे सूरज को तो आंखें फूट जाएंगी यूं ही अंधे हो और आंखें फूट जाएंगी अभी परमात्मा से तुम्हारा सीधा मिलन नहीं हो सकता अभी तो परमात्मा का बहुत सौम्य रूप चाहिए जिसको तुम पचा सको चंद्रमा सौम्य है रोशनी तो सूरज की ही है गुरु में जो प्रकट हो रहा है वह तो सूरज ही है परमात्मा ही है मगर गुरु के माध्यम से सौम्य हो जाता है चांदमा चंद्रमा की वही कला है किमिया है, वो उसका जादू कि सूरज की रोशनी को पीके और शीतल कर देता है सूरज को देखोगे तो गर्म है उत्तप्त और चांद को देखोगे तो तुम शीतलता से भर जाओगे सूरज पुरुष है पुरुष है चंद्रमा स्त्रीण है मधुर है प्रसाद पूर्ण है परमात्मा तो पुरुष है कठोर है सूरज जैसा है उसको पचाना सीधा सीधा आसान नहीं उसे पचाने के लिए सदगुरु से गुजरना जरूरी है सदगुरु तुम्हें वही रोशनी दे देता है लेकिन इस ढंग से कि तुम उसे पी लो जैसे सागर से कोई पानी पिए तो मर जाए हालांकि कुएं में भी जो पानी है है सागर का ही मगर बदलियों में उठ के आता है नदियों में झर के आता है पहाड़ों पर से गिर के आता है है तो सागर का ही पानी तो सब सागर का है गंगा में हो कि यमुना में हो कि नर्मदा में हो कि तुम्हारे कुएं में हो किसी पहाड़ के झरने में हो है तो सब सागर का लेकिन सागर का पानी पियोगे तो मर जाओगे लेकिन झरने में कुछ बात है कुछ राज है उसी पाने को तुम्हारे पचाने के योग बना देता है सदुगुरु की वही कला है उसके भीतर से परमात्मा गुजर के सौम्य हो जाता है स्त्रण हो जाता है मधुर हो जाता है प्रीतिकर हो जाता है उसके भीतर से तुम्हारे पास आता है तो तुम पचा सकते हो और एक बार पचाने की कला आ गई तो गुरु बीच से हट जाता है गुरु तो था ही नहीं सिर्फ यह रूपांतरण की एक प्रक्रिया थी जिस दिन तुमने पहचान लिया गुरु के अंतरात्मा को उस दिन तुमने सूरज को पहचान लिया तुमने चांद में सूरज को देख लिया फिर रात मिट गई फिर दिन हो गया इसलिए गुरु पूर्णिमा को हमने चुना है प्रतीक की तरह ये सारे प्रतीक हैं इन प्रतीकों का एक पहलू और ख्याल में ले लो तुम जब सदगुरु के पास जाओ तो जाने, जाने के चार ढंग हैं एक तो है कुतूहल वस यूं ही जिज्ञासा से कि देखें क्या है देखें क्या हो रहा है देखें क्या कहा जा रहा है वो सबसे उथला पहलू है दूसरा पहलू है विद्यार्थी का कुछ सीख के आए कुछ सूचनाएं ग्रहण करें कुछ ज्ञान संग्रहित करें वो थोड़ा गहरा है मगर बहुत गहरा नहीं चमड़ी जितनी गहरी बस इतना गहरा है तुम कुछ सूचनाएं इकट्ठी करोगे और लौट जाओगे तीसरा पहलू है शिष्य का जिज्ञासु को जोड़ो ब्रह्मा से विद्यार्थी को जोड़ो विष्णु से शिष्य को जोड़ो महेश से शिष्य वह है जो मिटने को तैयार है विद्यार्थी वह है जो अपने को सजाने संवारने में लगा थोड़ा ज्ञान और थोड़ी जानकारी और थोड़ी पदवियां और थोड़ी डिग्रियां और थोड़े सर्टिफिकेट थोड़े प्रमाण पत्र थोड़े तगमे सिस तो वह जो अपने को संवारने में लगा है और जो कुतूहल से भरा है उसने तभी यात्रा ही शुरू की अभी तो ब्रह्मा का ही काम शुरू हुआ बीज बोया गया अभी सृजन की शुरुआत हुई विद्यार्थी जरा आगे बढ़ा उसमें दो पत्ते टूटे अंकुर फूटे शिष्य वह है जो मिटने को तैयार है, मरने को तैयार है, जो कहता है कि गुरु के लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार हूं उस तैयारी से शिष्य बनता है सभी विद्यार्थी शिष्य नहीं होते विद्यार्थी की उत्सुकता ज्ञान में होती शिष्य की उत्सुकता ध्यान में होती ज्ञान से तुम्हारा अहंकार भरता है और समरता है ध्यान से तुम्हारा अहंकार मरता है और मिटता है और चौथी अवस्था है भक्त की भक्त का अर्थ होता है जो मिट ही चुका शिष्य ने शुरुआत की भक्त ने पूर्णता कर दी भक्त जान पाता है पर ब्रह्म की अवस्था को जो गुरु के सामने मिट ही गया मिटने को भी कुछ ना बचा आप जो ये भी नहीं कह सकता कि मैं मिटना चाहता हूं जो इतना भी नहीं वही भक्त है और जहां भक्ति है वहां पर ब्रह्म का साक्षात्कार है इसका तीसरा अर्थ भी समझ लो मनुष्य के जीवन की तीन अवस्था हैं एक जागरण एक स्वप्न एक सुसुप्ति और चौथी समाधि जागरण का संबंध ब्रह्मा से है क्योंकि जाग के तुम कामधाम में लगते हो निर्माण में लगते हो सृजन में लगते हो यह बनाना वह बनाना मकान बनाना दुकान चलाना धन कमाना स्वप्न में तुम संवारने में लगते हो जो जो दिन में रह गया है अधूरा स्वप्न में तुम्हारे समर्था है इसलिए हर आदमी के स्वप्न अलग अलग होते मनोवैज्ञानिक लोगों की जानकारी के लिए उनके स्वप्नों का निरीक्षण करते उनके स्वप्नों को जानना चाहते क्योंकि स्वप्न बताते हैं क्या क्या अधूरा है कहां कहां संभाल की जरूरत है अब जो आदमी रात रात धनी धन के सपने देख रहा है वो खबर दे रहा है एक बात की कि उसकी जिंदगी में धन की कमी है। जिसकी कमी है उसके स्वप्न होते जिसको कोई कमी नहीं रह जाती उसके सपने तिरोहित हो जाते उसको सपने बचते ही नहीं बुद्ध पुरुष स्वप्न नहीं देखते क्या है देखने को वहां जिसके सपनों में स्त्रियां ही स्त्रियां तैर रही हैं आप सरा उतरती उर्वशियां मेनकाए उतरती उसका अर्थ है कि उसके जीवन में अभी स्त्री के अनुभव से तृप्ति नहीं हुई यह पुरुष के अनुभव से तृप्ति नहीं हुई अभी वहां तृप्ति है वासना दमित पड़ी है इसलिए वासना सपने में सिर उठा रही सपना कहता है यहां संभालो यहां कमी है मनोवैज्ञानिक कहता है तुम्हारा सपना मैं जान लू तो तुम्हें जान लू क्योंकि तुम्हारी कमी पता चल जाए तो मैं तुमसे कह सकूं कि कहां भरो गड्ढा कहां है कहां मुश्किल आ रही और तीसरी अवस्था है सुसुप्ति सुसुप्ति यानी महेश मृत्यु छोटी सी मृत्यु रात घट जाती जब सपने भी खो जाते तुम भी नहीं बचते तुम कहां चले जाते हो कुछ पता नहीं होते ही नहीं सब शून्य हो जाता है और चौथी अवस्था को हमने तुरी कहा है तुरी का अर्थ ही होता है सिर्फ चौथी अवस्था उस शब्द का और कोई अर्थ नहीं होता चौथी इतना ही अर्थ होता है दोर्थ समाधि जो व्यक्ति सुसुप्ति में जाग जाता है सपने चले गए गहरी नींद आ गई सपने बिल्कुल नहीं लेकिन होश का दिया जल रहा है उसको समाधि मिलती उस चौथी अवस्था में पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है सदगुरु के पास तुम जब जाते हो तो पहले तो तुम जागृत अवस्था में जाते जिसको तुम जागरण कहते हो उसमें कुतूहल होता है अगर उसके पास रुके थोड़ी देर तो विद्यार्थी बने बिना नहीं लौटोगे उसमें सपने होते हैं। ज्ञान क्या है सिवाय सपने के और कुछ भी नहीं पानी पर खींची गई लकीरें कि कागज पर खींची गई लकीरें ज्ञान सिर्फ सपना है अगर और रुक गए तो सब सपने मिट जाते हैं ज्ञान मिट जाता है ध्यान का आविर्भाव होता है ध्यान सुसुपती है अगर और रुके रहे तो सुसुप्ति भी खो जाती फिर बोध का बुद्धत्व का जन्म होता है और जब बुद्धत्व का जन्म होता है तब तुम जान पाते हो कि जो गुरु बाहर था वही तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे भीतर है वही समस्त में व्याप्त है वही परब्रह्म फूलों में है वही पक्षियों में है वही पत्थरों में है वही लोगों में है वही सब में व्याप्त है सारी तरंगें उसी एक सागर की हैं और जिन्होंने इस अनुभव को जान लिया वे धन्यभागी वे ही धार्मिक हैं वे न हिंदू हैं न मुसलमान न ईसाई न बौद्ध न जैन वे सिर्फ धार्मिक हैं और मैं चाहूंगा कि मेरे पास जो लोग इकट्ठे हुए हैं वे सिर्फ धार्मिक हों ये हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन पारसी की बीमारियां विदा करो ये सब बीमारियां हैं आ गए हो अगर वैद्य के पास तो इन सारी बीमारियों से मुक्त हो जाओ स्वस्थ बनो और तब तुम्हारे भीतर नमन उठेगा तस्मई श्री गुरुवे नमा तब तुम्हारे भीतर पहली दफा अहोभाव में धन्यवाद में नमन उठेगा तुम पहली बार झुकोगे इस विश्व के प्रति इस अस्तित्व के प्रति तुम्हारा प्राण गदगद उठेगा कृतज्ञता से अनुग्रह से तुम्हारे जीवन में एक सुगंध उठेगी जो समर्पित हो जाएगी अस्तित्व के चरणों में ये जीवन का चरम शिखर है जो यहां तक बिना पहुंचे मर गया वो यूं ही जिया यूं ही मर गया न जिया न मरा व्यर्थी धक्के खाए व्यर्थ धक्के मत खाते रहना तुम्हारे जीवन में भी ये पूनम आ सकती है तुम इस पूनम के अधिकारी हो पुकारो आह्वान करो ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है